श्री ष्ण लीला प्रसंग कामार पुकुर में धार्मिक परिवार योग्य बनकर रामकुमार ने घर का भार अपने ऊपर ले लिया है यह देखकर को निश्चिंत हो दूसरी ओर ध्यान देने का अवसर मिला फलतः तीर्थ दर्शन के लिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा संभवतः सन 1824 में श्री सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन के लिए वे पैदल रवाना हुए तथा दक्षिण के अन्यान्य तीर्थों का पर्यटन कर एक वर्ष बाद लौटे उस समय श्री श्तबंध से एक बाणलिंग कांमार पुकुर लाकर वे उनका नित्य पूजन करने लगे अभी तक कामारपुकुर में श्री रघुवीर शिला तथा श्री शीतला देवी के घट के समीप श्री रामेश्वर नामक यह बाणलिंग विद्यमान है अस्तु श्रीमती चंद्रा देवी बहुत दिनों के बाद उस समय पुनः गर्भवती हुई तथा सन 1826 में उनकी कोख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ श्री रामेश्वर से लौटने के बाद इस पुत्र का जन्म होने के कारण श्री श्रुधीराम जी ने उसका नाम रामेश्वर रखा उस घटना के अनंतर लगभग आठ वर्ष तक कामार पुकुर के इस निर्धन परिवार का जीवन प्रवाह प्रायः पूर्ववत चलता रहा श्री राम कुमार जी स्मृतिशास्त्रानुसार व्यवस्था तथा शांति स्वस्थ आदि कर्मकांड द्वारा धनोपार्जन करने लगे इसलिए एक घर में पहले जैसा कष्ट नहीं रहा इसलिए उस घर में पहले जैसा कष्ट नहीं रहा शांति स्वस्थ आदि क्रियाओं में रामकुमार जी विशेष पटुता प्राप्त कर चुके थे सुना जाता है कि उस विषय में उन्होंने दैवीय शक्ति प्राप्त की थी शास्त्र अध्ययन के के फलस्वरूप इससे पूर्व ही आद्याशक्ति की उपासना के प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई थी एवं उपयुक्त गुरु के समीप वे देवी मंत्र की दीक्षा भी ले चुके थे अभिष्ट देवी का नित्य पूजन करते समय एक दिन उन्हें अपूर्व दर्शन मिला और ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो देवी अपनी अंगुलियों द्वारा उनके जीव पर ज्योतिष शास्त्र में सिद्ध लाभ करने के निमित्त कोई मंत्र लिख रही है तब से रोगियों को देखते ही उनका रोग ठीक होगा या नहीं यह वे समझ जाते थे और उस क्षमता के प्रभाव से जिस रोगी के संबंध में जो कुछ वे कहते थे वही ठीक होता था इस प्रकार उस अंचल में भविष्यवक्ता के रूप में उनकी साधारणतया प्रसिद्धि हुई ऐसा सुना जाता है कि किसी कठिन रोगी की रोग मुक्ति के लिए स्वस्थ कर्म में प्रवृत्त हो अत्यंत दृढ़तापूर्वक जब वे यह कहते थे कि यह जो स्वस्थयन वेदी पर शस्थ फैलाया जा रहा है उसमें अंकुर उद्गम होते ही रोगी ठीक हो जाएगा तब वास्तव में उनका कहना सत्य प्रमाणित होता था उनकी इस क्षमता के उदाहरण स्वरूप उनके भतीजे श्री शिवराम चट्टोपाध्याय ने हमसे निम्नलिखित घटना का उल्लेख किया है एक बार कार्यवश राम जी कलकत्ता जाकर गंगा जी में स्नान कर रहे थे कोई धनी व्यक्ति उस समय सब परिवार गंगा स्नान करने आए एवं उनकी धन पत्नी के नहाने के लिए पालकी गंगा जल में उतारी गई उसमें बैठकर ही वह ज्योति स्नान करने लगी ग्रामवासी राम कुमार जी ने पहले कभी उस प्रकार स्त्रियों की मर्यादा रक्षा का दृश्य नहीं देखा था अतः विस्मित होकर उस ओर वे देखने लगे उनके दृष्टि क्षण मात्र के लिए पालकी में अवस्थित उस युवती पर जा पड़ी। होते ही हाँ, समारोह के साथ नहलाया जा रहा है कल उसे सबके सम्मुख गंगा जी में प्रवाहित करना पड़ेगा उसी धनी व्यक्ति ने इस बात को सुना और उनका यह कहना कहाँ तक सत्य है इसकी परीक्षा करने के लिए श्री राम कुमार जी को अत्यंत आग्रहपूर्वक बुलाकर वे अपने साथ घर ले गए घटना असत्य साबित होने पर राम कुमार जी को विशेष रूप से अपमानित करने का ही उनका इरादा था युवती पूर्ण स्वस्थ होने के कारण इस प्रकार की घटना की कोई संभावना उस समय वास्तव में दिखाई नहीं दे रही थी किंतु राम कुमार जी ने जो कहा था अंत में वही हुआ और अत्यंत सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणादि देने को वे हुए